जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविन्द जय जय श्री राधा ोत्तमा जयति परा शूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगलत वाग्म जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्षा जगद्धाम नमा तत् हृदय से प्रेरणे आ प्रवर्तिहबराको तो तस् हरे पद वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून्वैष्णवाई श्री रूप्र जातम सह गण रघुनाथन्वित तम सजीव साद्वैतम सवधूतम परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधा पद सहगण ललताशाखान्वता आजालबितुजौ कनकावदात संकर्तनकमलायक्ष विश्वभरौर युगधर्मौ वंदे जगत्व कृष्णा वासुदेवाय हरे परमात्म प्रणतक्लेश गोविंदय नमो नम तप्त राधे वृंदवनेश्वरी वृष्वासुते देव प्रणमा हर नारायणं नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या तथो जय मुदीत व्हांछाकुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पत्ना पावेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कृणाबुराशे हे रूप दुर्गत जनकदयावलोको हे भट्टुगम सुमते रघुनाथदासजीव मे कुत मंद मतेर्दयां द्रा बोलो शिवृंदावन बिहारी लाल की जय परम मंगल श्रीमद माधव महोत्सव महाकाव्य जिसमें पूर्व प्रसंग में श्री प्रिया उनमें मान उदय हुआ था श्री प्रिया तांबुल थूक करके अपना घूंगठ उसको हटा करके नए अश्रु छलक रहे हैं उस समय शीर्ण अक्षरों में जैसे तैसे क्रोध करती हुई कह रही हैं कि हाय हमारा नाम ले ले करके ये पद्मा ऐसे ऐसे वचन कह रही है ये बड़े दुख की बात है और उस समय श्री प्रिया कृष्ण कृष्णी अड़सठवी श्लोकूपण कराई थी पिछली बार कल के कृष्ण आटवी चार चरा चराणाम उल्लुंस को पद इव रत्नम श्री प्रिया जब क्रोध करती हुई श्री गोष्ठ की ओर जाने लगी अपने घर की ओर लौट करके जाने लगी मानो कृष्णाटमी में माने श्री वृंदावन में इस कृष्ण बन में विचरण करने वाले जितने भी चर अचर थे उनके दृष्टि रूपी रत्न को ही श्री राधिका ने लूट लिया अर्थात जैसे सबको देखना बंद हो गया सबकी आंखों के आगे अधेरा छा गया है और उशंत अमीशान अपिचित्र कोशांग मानो इन सब ब्रजवासियों के चित्रूपी कोश को जलाती हुई वे श्रीप्रिया ब्रजाए बबराज गृहत माना आज वे मानो ब्रजाए बबराजो व्रज जो है उनके लिए श्रीप्रिया बबराज माने चल दी व्रज के लिए श्रीप्रिया उस समय चलने लगे हैं गृहित माना मान ग्रहण करके शिवप्रिया ब्रज के लिए चलने लगी अब शिवप्रिया जब चलने लगी उस समय की शोभा का वर्णन कर रहे हैं दशा का पूरा वृंदावन जैसे रोने लगा व्याकुल हो रहा है प्रिया की विकलता को देख करके सारा वृंदावन तो प्रेमा सुधारा मधुर दधाना वृंदावन के जितने भी वृक्ष उनसे मधु धारा बह रही है मकरंद की धारा शहद की धारा बह रही है मानो प्रेमाश्रु धारा मधुर दाना मधु के बहाने माने मकरंद के बहाने प्रेम की अश्रु धारा को ये सब ब्रजवासी जैसे बहाते हुए विराजमान हो रहे हैं वृंदावन के वृक्ष इनमें से शहद की धारा नहीं गिर रही है मानो आंसू गिर रहे हैं बृंदाटमी तासु अब जितनी भी जिती की गोपिकागण है सखी गण सबकी सब बड़ी मनसुनी है मनसुनी का तात्पर्य धीरे वाली है परम धैर्य वाली है परंतु तो उनका धैर्य भी टूट गया है और धैर्य टूट करके उनके भी आंखों में जब आंसू आ रहे हैं तो वृंदावन के पुष्प वृक्ष हिलकर के पत्ते नहीं हिल रहे हैं मानो ये वृक्ष श्री सखियों के आंसुओं को पहुंच रहे हैं ये पत्ते जो है वो पत्ते ही प्रियाओं के मुख से बहने वाले आंसुओं को गोपियों के आंसुओं को भोप पहुंच रहे हैं सो मानो वृंदाटवी ये वृंदावन सखी वृंदावन रूपी सखी ताश मनुष्य निशु वो जितनी भी मनसुनी बड़ी धीर धीरे वाली जो गोपिकागण हैं श्री राधा रानी की जो सखीगण हैं उनके ललई पल्लव पाणी बृंदई वायु से हिलने वाले पल्लव पाणी बृंदई जो पल्लव हैं पत्ते हैं वे पत्ते ही मानो वृंदावन रूपी सखी के हाथ हैं उन हाथों के द्वारा गोपियों के बहते हुए आंसुओं को सखियों के बहते हुए आंसुओं को श्री वृंदावन रूपी सखी पहुंच रही है पहन को एक रूपक दिया वृंदावन है एक सखी गोपियों के नयनों से किशोरी जी के नेत्रों से और सखियों के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं तो मानो वृंदावन रूपी सखी उन आंसुओं को पहुंच रही है अब पहुंचेंगे कैसे बोले पहुंच रही है पत्ते से वायु से हिलने वाले जो पत्ते हैं वे पत्ते नहीं हिल रहे हैं मानो पत्ते रूपी अपनी हथेली से प्रिया के नेत्रों को श्री वृंदावन रूपी सखी पहुंच रही है तो वृंदावन रूपी सखी पत्ते रूपी हाथों से गोपी और राधिका इन दोनों के बहते हुए आंसुओं को पहुंचती हुई विराजमान हो हु रही हैं तो बातों ललई बात माने वायु उनसे उल्ल माने चंचल वायु के कारण जो हिले हैं ऐसे पल्लव पाणि बृंदई पत्ते रूपी हाथों से भूयस्थितान इव मारती जो सामने बिराजमान है आंसू प्रेमाशुधाराम भूयस्थितान जो प्रेम की अश्रुधारा सामने बिराजमान थी उस अश्रुधारा को ही भूया माने बार बार माने उमड़ करके आने वाली एक बार पहुंच दिया फिर दोबारा आ रही है फिर पहुंच दिया फिर आ रही है बार बार उमड़ने वाली आंसुओं की धाराओं को जैसे पहुंचती हुई विराजमान हो रही है तो प्रेमाशुधारा मधुर्धराना श्री वृंदावन भी मधु के बहाने मकरंद के बहाने प्रेम की अश्वधारा वृंदावन के भी बह रही, रही है और मनसु मनिशु वे जितने भी धैर्य वाली श्री राधिका की सखी गण है ऐसी आंसुओं की धाराओं को स्वयं रोते हुए वृंदावन रूपी सखी बातों ललई पल्लव पानी बंदई वायु से हिलने वाले अपने पत्ते रूपी हाथों के द्वारा भूयस्थता नाम एवं बार बार जो आंखों में आ रहे हैं ऐसे आंसुओं की उस धारा को मार्जयंती मानो पहुंचती हुई विराजमान हो रही है मार्जन करती हुई विराजमान हो रही है पूरे वाहिग्ध मधु प्रधान रूप अकलकार का प्रयोग था और उत्प्रेक्षा का प्रयोग है मानो वृंदावन रूपी सखी रूपक भी है उत्प्रेक्षा भी है रूपक रूप कि वृंदावन रूपी सखी इन गोपियों के अपने हाथ रूप पत्ते रूपी हाथों से इनके आंसुओं को पहुंच रही है रूपक और उत्प्रेक्षा इन दोनों का प्रयोग था पूरे वो ताधु प्रधान लब्धे स्मितोक्ता अवकृत प्रमोदाह तेनोक् चित नाच पृष्ठा विशंति माना में आज पूरेव ताने वे गोपी कारगण पुह एव मानो अपने पुह माने भवन पुह कहती पुरी पुरी या भवन को कहेंगे पुह एवता पू माने भवन में ही अपने पूर्व में ही अपने भवन में ही ता माने वे ब्रज गोपिकागण आज प्रवेश करना चाह रही हैं श्री राधिका के साथ में जितनी भी सखियां वे सब अपने अपने भवनों में प्रवेश करना चाह रही हैं स्निग्ध बधु प्रधाने लब्धे उस समय श्री राधिका जो स्निग्ध बधु इनमें प्रधान है मैंने सारी गोपी में जो प्रधान है श्री राधिका ऐसी राधिका के द्वारा वो लब्धे उन गोपियों ने जब देखा कि श्री राधिका अपने भवन में लौट रही हैं अपने भवन की ओर लौट गई हैं पुए वो ता गोपू प्रधाने लब्धे दे तामा ने उन गोपियों ने देखा कि पू माने भवन में ही स्निग्ध बधु प्रधान स्निग्ध बधुओं में प्रधान श्री राधिका लबे लौट गई है वधु का तात्पर्य है जो बांध करके रखे उसका नाम है वधु बदनातीत बधु जो बाध करके रखे प्री को उसका नाम बधु तो जो में प्रधान होकर के असा श्री राधिका श्री रा, यशोदा जी ने कभी राधिका को बधु कहकर संबोधन किया था इसलिए प्रिया जी का नाम ही हो गया वधु मने राधिका ये उनका नाम हो गया एक नाम पड़ गया और बधु शब्द के द्वारा राधिका का ही बोध होता है ऐसा जीव गोस्वामी जी ने श्री रास में साधू रन में तप्य तो रास में ये जो वचन आए उनमें वधु शब्द राधिका के लिए आया है और वधु शब्द की वहां पर ये व्याख्या की कि यशोदा ने कभी श्री राधिका को वधु कहकर के संबोधित किया इसलिए श्री स्वामी के अनेक अनेक नामों में एक नाम बधु नाम भी है स्निग्ध श्री राधिका जिनमें प्रधान है ऐसी ताप लब्धे अपने भवन में पहुंच रही हैं, उस समय स्मितोक्ताप प्रमोदा मुस्कान के द्वारा ही अपने प्रमोद का अपमान करके माने माने फीकी हंसी हंस करके करके ये इसका तात्पर्य हुआ मुस्कान के द्वारा अपने प्रमोद का अपमान बात हो तो बोलना चाहिए तो बोलेंगी नहीं बस मुस्कान करके ताल दे। तो स्मित के द्वारा ही अभकृत माने अपमान कर रही हैं जो प्रमोद का निज आनंद का अपमान करती हुई जो श्री राधिका की सखीगण विराजमान थी वे तेन उत्क चितेन नात पृष्ठा विशंत मानत जब तेन उत्कृित अपने उत्क माने अन्य मनस्क चित्र के कारण उनका चित्त एकदम व्याकुल हो रहा है उसके कारण नातपृष्टा कोई भी राधिका से पूछ भी नहीं रही हैं क्या राधे का रुक ऐसा भी कुछ नहीं कह रही हैं नात पृष्ठा ज्यादा पूछ भी नहीं रही कोई किसी से बात भी नहीं करना चाहता है माननी अवशास्म बीषम उस समय जितनी भी माननी गण हैं वे मान गण भी अवश्य होकर के ये भी अपने अपने भवन में प्रवेश करना चाहती हैं है मानस राधिका ने भी भवन में प्रवेश किया और विषंति माननी अवशासम विषम आज अवश्य होकर के ये माननी गण भी माने अपने भवन में विषंति माने बिशम प्रवेश करना चाह रही है पूरेवता स्निग्ध बधु प्रधाने लब्धे ताने उन गोपियों ने जब दे देखा राधिका की सखियों ने जब देखा प्रधाने स्नेह बधु गणों में स्निग्ध गणों में प्रधाना अर्थात श्री कृष्ण की प्रियाओं में सबसे ज्यादा प्रधाना श्री राधिका पुएव लब्धे जब अपने भवन में प्रवेश कर गई हैं उस समय स्मित अवकृता प्रमोदा मंद मुस्कान के द्वारा ही कह करके और अपने प्रमोद का अपमान करके मने हंसकर के अपने आनंद को टालती हुई ये गोपिकागण हंसी के द्वारा अपने आनंद को टालती हुई ही ये गोपिकागण तेनोत् चित्ते नातप्रष्टा अत्यंत उत्सुक चित्र के कारण कोई किसी से कुछ पूछ भी नहीं रहा है और ये सारी की सारी गोपण भी माननी हो करके इनमें भी मान है माननी हो रही हैं और विशंति अवशासन बेशम ये अवश हो करके अपने अपने भवन में प्रवेश करती हुई बिराईमान हुई सब सखी भी इधर उधर ततर वितर हो गई हैं सभी इधर उधर चली गई अमूरित तो हारित मित्र संघा ममलान मम्लाना मौन मिताश्चरेणो दिनावसाने मधुपोक्त रिक्त स्थलाब्जनी नाम अभजन तो उस समय राधिका की सखियों की दशा के क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं श्री जीव गोस्वामी जी के अमुह जितनी भी गोपिका गोपिकागण हैं अमूह माने ये गोपी बहुवचन का प्रयोग है अमूह माने ये गोपिका गोपिकागण इतो हारित मित्र संगा हारित मित्र संगा जिन श्री राधिका को मित्र का संग जिन श्री राधिका का दूर हो गया है हारित मित्र संगा जिनके मित्र का संग जिनसे दूर हो गया है अमु तो हारित मित्र संगा जिनका जिन श्री राधिका को प्यारे का संग हरण कर लिया गया है अर्थात प्यारे से व्युक्त होकर के जो श्री राधिका विराजमान हैं और मलाना नाना श्री राधिका की सखी और कैसी हैं बोले मलाना नाना जिनका मुख मलान हो रहा है और मौन मिताह चिणो और मौन मिता मौन के कारण मित जो सीमित हो गई हैं मौन करते हुए जो सीमित हैं ज्यादा खिल नहीं रही हैं मौन मिता मौन धारण करके कम से कम बोल रही हैं किसी ने उत्तर दिया हा हूं मैं बस उत्तर देती हुई चली जा रही है मौन मिताश्चरिण दिनावसाने मधुपोक्त रिक्त स्थलाम अभजंत साम्यम ऐसी श्री राधिका की अमूह ये सखीगण दिनावसाने उनकी दशा आज भी ऐसी ही लग रही थी एक उपमा है सिमली है उपमा है कि दिनावसाने मधुपोक्ति रिक्त स्थल स्थल नाम के दिन का अवसार अवसान होने पर मधुपुक्ति रिक्त जिनके ऊपर भोरा नहीं घूम रहा है मधु माने भ्रमर उनकी उक्ति से जो रिक्त हो गई तो जैसे सायंकाल के समय भोरे कमल के ऊपर या फूलों के ऊपर घूमते नहीं है बल्कि भोरे जाकर के छिप करके कहीं बैठ जाते हैं अपने अपने घरों में कहीं चले जाते हैं फूलों के ऊपर जैसे नहीं घूमते हैं ऐसे ही दिनावसाने माने सायंकाल के समय मधुपोक्ति रिक्त भोरों की उक्ति से रिक्त हो गया है कोई स्थल कमलनी स्थल कमलनी के ऊपर मैंने कुछ कमलनी ऐसी भी होती हैं जो कि जल में नहीं खिल करके स्थल में भी खिलती है उनका नाम है स्थल कमलनी तो जो स्थल कमलनी हैं उनके ऊपर भी भोरे नहीं घूम रहे हैं ऐसे स्थल कमलनियों जैसी समानता को इन गोपिकागणों ने प्राप्त किया श्री राधिका की संग ये जो समी सखी गण है माने राधिका की ये सखीगण ये तो हारित मित्र संगा, जिनका मित्र संघ समाप्त हो गया है अर्थात श्री राधिका के संघ को जिन्होंने अब दूर कर दिया है हारित मित्र संगा। मित्र का संग जिनका दूर हो गया है अर्थात अब अर्थ अर्थ अर्थ श्री किशोर जी के साथ में सारी सखियां नहीं है बस यही कहने का तात्पर्य अथवा हरित मित्र संघ ये राधिका का भी विशेषण है जिनका मित्र संग दूर हो गया है ऐसी राधिका की ये सखीगण ऐसी जो सखीगण है माने कृष्ण वियोगनी राधिका की संग को त्याग करने वाली यह सखीगण दोनों दोनों जगह हरित मित्र संघा ये राधिका के लिए भी हो गया और कृष्ण के लिए भी हो गया राधिका ने तो कृष्ण के संग को छोड़ा है और ये सखी गणों ने श्री राधिका के संग को जिन्होंने छोड़ दिया है ऐसी ये गोपीकाग साइन काल में जैसे स्थल कमल ने फीकी पड़ जाती है इसी प्रकार ये भी मलान आनंद वाली हो गई हैं और मौन मौन में ये मित होकर के माने सीमित होकर के विराजमान है ज्यादा बोल नहीं रही हैं अमित कहते हैं ज्यादा मित कहते हैं सीमित तो मौन मिता मौन में ये मित होकर के सीमित होकर के रह गई हैं और दिनावसान मधुपोक्त रिक्त स्थलाब्जिनी दिन के अवसान पर माने सायंकाल के समय मधुपों की माने भौरों की गुंजार उक्ति माने गुंजार भों की गुंजार से रिक्त जैसे स्थल कमलनी होती है ऐसी ही श्री की ये सखी ऐसे कमलनी के समान शोभित हो रही हैं जिनके ऊपर भोरा नहीं है भोरा नहीं होने का तात्पर्य है वो मुख से बोल नहीं रही हैं भौरों की गुंजार नहीं है अर्थात इनके मुंह में बोल नहीं है यह कहने का तात्पर्य हुआ तो दिन के अवसान पर जिसके जिन पर भौरे नहीं गूंज रहे हैं साथ यह भी मौन होकर के विराजमान है ऐसी भजन साम्यम इन्होंने कमलनियों की समानता को प्राप्त किया पूर्ण उपमा है यहां पर माने उपमा के उपमा उपमे सादशवाची शब्द और साधारण धन ये चारों गुण जहां पर एक साथ मिले उसका नाम है पूर्ण उपमा जहां पर उपमान हो उपमेय हो साधारण धर्म नहीं हो या कहीं वाचक शब्द का प्रयोग नहीं हो जैसे तैसे इन शब्दों का यदि प्रयोग नहीं हो तो वहां पर सांग उपमानी होती है पूर्ण उपमानी होती है वहां पर धर्म लुप्त उपमा या वाचक लुप्त उपमा या उपमान उपमा इस तरह लुप्त उपमा होती है यहां पर पूर्ण उपमा विराजमान है कि अभजन नाम अभिजन साम्यम इन्होंने कमलनियों के सामने को ही धारण किया साधारण धर्म क्या है मुलाना नाना इनके मुख फीके पड़ रहे हैं और मौन मिता यह मौन धारण करके विराजमान है मधुपति रिक्त स्थल अब नाम और ये कमलनी जैसी शिशोभित हो रही हैं जिसके ऊपर भोरे नहीं घूम रही हैं तो चारों धर्म आगे मूह कह कहकर के अनुरूप हो गया उपमेय का अब्जनी नाम कमलनी ये हो गया उपमान साम्यम यह हो गया साधारण धर्म और माना नाना मौन मिताह यह सब हो गए साधारण धर्म तो इस तरह से चारों उपमान उपमेय वाचक और साधारण धर्म इन चारों का प्रयोग करके यहां पर पूर्ण उपमा बड़ा सुंदर प्रयोग है पूर्ण का ये कमलियों की समानता को प्राप्त करके विराजमान हुए हैं राधात चिंताचय चे, चुंब चेता क्या अनुप्रास राधात चिंताचय चे, चुंब चेता श्री राधे उनका चित्त चिंता के चय माने समूह से चुंबित हो रहा है अर्थात जिनके हृदय में बहुत बहुत चिंता उत्पन्न हो रही है राधा चिंताचे, चे चुंबित श्री राधिका चिंता के समूह से चुंबित चित्त वाली होकर के विराजमान हो रही हैं। है घूर्णाभिपूर्णाबुज लोचन श्री घूर्णा पूर्णा वही अम्बप्राशन का जो घूर्ण माने उद्राम उद्घूर्णा की दशा जो मूर्छा की दशा है उस मूर्छा की दशा घुमेड़ आने की जो दशा है वो इनमें प्राप्त हो रही है घूर्णा दशा को प्राप्त होकर के घूर्णा अभिपूर्णा उद्घूर्णा दशा से ये युक्त हो रही हैं और अंबुज लोचन श्री घूर्णा भी मतलब घूर्णा से युक्त होकर के पूर्णामबुज लोचनश्री पूर्ण खिले हुए जिनके नेत्र विराजमान हो रहे हैं ऐसे घूर्णा से युक्त जिनके नेत्र हो रहे हैं ऐसी हुई श्री राधिका तस्मात अकस्मत नमितास् बिंबा उस समय तस्मात माने उस स्थान से अकस्मात नमितास्य बिंबा जिन्होंने अपने आस्य बिंब माने मुख बिंब को नमित माने नीचे झुका लिया है तो तस्मात अकस्मात नमिता से जिन्होंने अपने मुख को पूरी तरह से झुका लिया है ऐसी राधिका विवेश कृत्य ग्रहा करके अरे सखी मैं बहुत थक गई हूं मैं तो सो तो संवेश कृत्य मन अब मैं आराम करूंगी संवेश मैंने आराम मैं विश्राम करूंगी शयन करूंगी ऐसा कहकर के श्री राधिका ेशम ग्रहानतः माने अपने भवन में ही महलों में श्री राधिका चली गई ये अपने भवन में जाकर के विराजमान भवन का मतलब वहीं कहीं भवन में वो ये नहीं कि अपने घर में लौट गई हो वो वहीं कहीं भवन में माने कुंज भवन में ही कहीं जाकर के श्री राधिका उस समय विश्राम करके विराजमान हुई है राधा तो चिंता चेता श्री राधिका जिनका चित्त चिंता के समूह से चुंबित था मन युक्त था और घूर्णा भी पूर्ण, मान जिनको उदघूर्णा दशा घुमेड़ आ रही थी और अंबुज लोचन श्री जिनके नेत्रों में नींद कहीं भरी हुई है जिनके नेत्रों में कहीं नींद अपूर्व से घूम रही है वो वो कुछ कुछ इस तरह से, मन वो तरह से से नींद जो है है में पूरी हुई ऐसे तो पूर्ण घूर्णा दशा जो है उद्घूर्णा दशा वो उन जिनकी आंखों में पूरी तरह से समाई हुई है और तस्मात अक, अकस्मात नमिताश से और उस स्थान पर अकस्मात नमिताशिबा अपने मुखबिंब को जो झुकाकर के विराजमान है विवेश संवेश करते ऐसी का संवेश माने शयन के बहाने विश्राम के बहाने संवेश माने अब मैं सोंगी लेटूंगी संवेश माने मैं लेटने के लिए जा रही हूं सोने के लिए जा रही हूं ऐसा कहने के लिए ग्रहांत वही कुंज भवन में कोई एकांत स्थान में मान कुंज में श्री प्रिया ने कोप भवन में प्रवेश किया है बिंधो बंधोभियोगेन सरोजनीशु स्वभावो अलंकार था जो माननी की जो दशा है उसका स्वाभाविक वर्णन किया गया है उसकी अवस्था का बंधोभियोगेन सरोजनीषु प्रदून मूर्तिश्वली निष्क्रमेण धूमाय मानास विवेश किंता किं तामसे वो लोक एश अब बंधोर बियोगेनो इन सब सखियों की दशा कैसी हुई जैसे सायकाल के समय कमलनियों की दशा होती है ऐसी ही श्री की सारी सखियों की दशा हो रही है बंधु माने कमल बंधु सरोज बंधु श्री सूरी, बंधु माने सूरी, कमल बंधु सूर्य का एक नाम है कमलों का दिन बंधु या कमल बंधु यह सूर्य का एक नाम है तो बंधु माने सूर्य के बियोग जब सूर्य का वियोग हो जाए तो सरोजनीशु जैसे कमलनीयों की दशा होती है ऐसी ही इन सखियों की दशा हो रही है पुर्दून मूर्तिशु इन सारी सखियों की मूर्ति माने श्रेयंग दून माने दुखी हो रहा है प्रदून मूर्तिशु इनके अंग भी दून माने दुखी होते हुए चले जा रहे हैं प्रदून मूर्तिशु क्यों बोले अल इनकी सखी श्री राधिका इस समय दूर चली गई है वे सामने नहीं है राधिका रूठ करके कहीं मान भवन में प्रवेश कर गई हैं इसलिए सारी सखी व्याकुल हो रही है बंधोभेनो अपने बंधु के बोग से व्याकुल हो रही हैं और पुर्दून मूर्तिशु इनका इनकी मूर्ति दुखी होती हुई चली जा रही है अल निष्क्रमणो सनास विवेश किम विवेशि किम थो ये सब धूमाय मान हो रही हैं मन धुदली हो रही हैं जैसे सायंकाल के संध्या के समय पहले धुआं सा छाता है फिर अंधकार आ जाता है पहले सूर्य डूबता है फिर धुआं सा छाता है झुरपुटा होता है फिर इसके बाद में जैसे अंधकार छा जाता है ऐसे धुआए मानासु पहले धुआं वो उत्पन्न हुआ माने धुंध छाई और धुंधसी छाने के बाद में धु दुद, का होने के बाद में फिर विवेश किम ताम से जैसे तामस माने अंधकार आ जाता है इसी प्रकार ये भी सखी पहले धुमाएमान हुई तो फिर तामस माने अंधकार में निराशा में ही डूब गई है अत शोक आदि एशलोक मानो शोक के कारण यह लोक भी अंधकार में डूब गया हो तो सूर्य के वियोग हो जाने पर शोक के कारण यह सारा संसार भी जैसे डूब गया हो ऐसी इनकी दशा हो रही है तो बंधु व्योगे नो दोबारा सुन ले बंधु माने कमल बंधु सूर्य उनका वियोग हो जाने पर सरोजनिशु जितनी भी कमलनी है उनकी दशा जैसे हो जाती है मूर्तिशु इनकी मूर्ति इनका स्वरूप कहीं दून माने दुखी होकर के विराजमान है प्रदून मूर्तिशु इनकी मूर्ति दुख से युक्त हो रही है अल निष्क्रमेण सखी के निकल जाने पर धुमाये ये सब धुधली होती हुई चली जा रही हैं, धुंध से युक्त होकर के विराजमान हो रही हैं विवेश किम तामसे अथ अंधकार में ही प्रवेश कर गई जैसे रात्रि के समय अंधकार में कमलनी डूब जाती है इस प्रकार यह भी सारी सखियां डूब गई है शोका यह लोक, लोक, लोक मानव अंधकार में डूबता हुआ सखियों का यह समूह अंधकार में डूबता हुआ चला जा रहा है स्वभाव अलंकार का प्रयोग है कि सारा संसार अंधकार में डूबता हुआ चला जा रहा है सखी नाम समुप प्रेयसी बलिष्ठो कंठ मुत्थाय राधाम अनुरासम उदीक्षो दीक्ष रात्रिम शीत अब इन सखियों की दशा क्या हुई उसको बता रहे हैं कैसे व्याकुल होकर के सा निराश सी दुखी सी होकर के निर्वेद को प्राप्त करके ये सखियां जहां तहां बैठी हुई हैं इनमें कोई उल्लास नहीं है सखियों की दशा आज निर्वेद की जो दशा है वो निर्वेद की दशा निर्वेद का तात्पर्य है विषयों से विरक्ति शब्द स्पर्श रूप गंध ये चारों पांचों जो विषय हैं इन में जहां चित्त न लगे उस स्थिति का नाम है निर्वेद उस निर्वेद को प्राप्त करके ये सारी सखी ना विराजमान है उनकी सखियों की निर्वेद नामक जो संचारी दशा है उस संचारी दशा का यहां वर्णन किया गया है कि वित्त ही अर्थ सखी नाम वित्तती माने समूह सखियों का जो समूह है वो जिसको जहां जगह मिली बस वहीं बैठ गया कोई सखी बैठ गई है देहली देहरी के ऊपर ही बैठ गई है कोई सखी चतरा कहीं चौतरा है ऊंची सी जगह देखी जिसको जहां मिला उसी चबूतरे के ऊपर बैठ रही है कोई देहली के ऊपर बैठी हुई है देहरी के ऊपर बैठी हुई है कोई चौतरे के ऊपर बैठी है कोई अंतर्भूमी आंगन में धरती के ऊपर ही बैठ गई हैं अंतरभूमि आंगन की भूमि में बैठी हुई हैं क्या निर्वेद की दशा है ये निराशा की सी जो स्थिति है विषयों को न भोगने वाली स्थिति उसका नाम निर्वेद है तो उस निर्वेद नामक संचारी दशा का तेतीस जो संचारी हैं उनमें निर्वेद नामक संचारी दशा का यहां निरूपण किया जा रहा है चतुरांतर चतर कोई अंतरभूमि माने आंगन में बैठी है समम उपविष्यो ये कभी समम माने एक साथ अलग अलग झुंड बना करके दो यहां बैठी हैं दो वहां बैठी हैं दो वहां बैठी हैं ऐसे झुंड बना करके दो चार यहां दो चार वहां ऐसे समम उप कोई अकेली भी बैठी हुई है ऐसे निराशा में सारी सखी निर्वेद में बैठी हुई हैं निराशा तो नहीं है पर निर्वेद निर्वेद की जो स्थिति है निराशा निर्वेद में दोनों में अंतर है जहां पर आशा समाप्त हो जाती है वहां पर हो जाएगा करुण रस जहां पर प्यारे के मिलन की आशा बनी रहती है विरह तो है पंत प्यारे मिले प्यारे मिलेंगे ये आशा बनी रहती है उसका नाम है व्योग श्रृंगार वियोग श्रृंगार में करुण रस में अंतर यही है कि करुण रस में आशा समाप्त हो जाती है मिलन की की में में में कहीं कहीं कहीं भीतर अंतर हृदय हृदय गहराई ये आशा बनी रहती है कि प्यारा कभी ना कभी मिले, मिलेगा <coughs> तो ये दोनों में करुण रस में और व्योग श्रृंगार में इनमें अनुभव एक से मिलेंगे दोनों में जो अनुभव उसमें बिलाप इत्यादि विसाब इसमें भी हैं। और तो वो वो वो उसी तरह का बिलाप करना है श्रु बिलान आंसू के वैसे हैं वही सारे भाव मिलेंगे परंतु तो दशा में आशा बनी रहती है कि प्यारा मिलेगा परंतु तो जहां करुण रस है वहां पर प्यारा मिलेगा ये आशा टूट जाती है यही दोनों में अंतर है तो यहां आशा बनी हुई है तो निर्वेद की स्थिति तो है परंतु निराशा की स्थिति नहीं है तो बित सखी नाम सखियों का जो समूह है वो देहली कहीं चत्वर कहीं अंतरभूमि माने आंगन इनके ऊपर अलग अलग झुंड बना करके बैठा हुआ है प्रेसी प्रेमबद्धा ये सब प्रेसी गण प्रेम में बधी हुई हैं और अस बलिष्ठोत्क कंठया, परंतु इनके हृदय में असकृत माने अनेक अनेक बार सकृत माने एक बार असकृत माने अनेक अनेक बार इनमें उत्कंठा अपूर् से प्रकट होती है और उस उत्कंठा के कारण उत्थाय उत्थायो ये बीच बीच में उठ उठ करके देखती हैं झांक करके कि का राधिकाई क्या ऐसे उठ उठ करके देख रही है उत्थाय राधाम अनुरासम अनुरासम माने चुपचाप अनु रहसम रहस्यपूर्वक चुप चुपचाप बीच बीच में उठ उठ करके उद्वीक्ष उद्विक्षो बार बार राधिका को देखती देखती रात्रि बेन इन सब सखियों ने रात्रि को बिताया ये सखी भी सो नहीं रही है किसी तरह से बसियों ही देख देख करके अब क्या हो रहा है अब क्या हो रहा है यह प्रतीक्षा देखते हुए यह रात्रि को व्यतीत कर रही है बड़ी सुंदर दशा स्वभावक्ति अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग विरहिणी की जैसी दशा है उसका वैसा का वैसा जहां चित्रात्मक वर्णन होता है उसका नाम है स्वभावोक्ति जिसमें कोई कल्पना नहीं है जैसा है वैसा का वैसा वर्णन कर दिया जाए इसको कहते हैं चित्रात्मकता या संश्लिष्ट वर्णन वर्णन की दो शैली होती हैं एक होती है नाम परिगणन शैली काव्य में और दूसरी शैली होती है उसका नाम है संश्लिष्ट शैली नाम परिगणन शैली उसको कहते हैं जहां पर केवल लिस्ट दे दी जाए कि ये ये चीज थी पूरी की पूरी एक सूची दे दी जाए उसका नाम है नाम परगणन शैली वो अच्छी नहीं मानी जाती है काव्य में ब में वो शैली अच्छी मानी जाती है जिसमें कि किसी वस्तु का इस प्रकार वर्णन किया जाए जैसे कोई चितेरा अपनी तूलिका से फलक के ऊपर चित्र अंकित कर देता है इसी प्रकार जहां पर किसी वस्तु का पेन स्केच खींच दिया जाए सामने जो लेखनी चित्र है उसको जैसे बना दिया जाए उसका नाम है संश्लिष्ट शैली उस संश्ठ शैली का नाम ही स्वभावोक्ति अलंकार होता है स्वभावोक्ति अलंकार में वही होता है कि किसी वस्तु का यथातथ्य निरूपण कर दिया जाए यहां पर वो जो दृश्य है वो दृश्य को सामने उपस्थित कर देना ये बहुत बड़ी बात है और एक कवि की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वह कितना प्रभाव छोड़ता है किसी वस्तु का एक चित्र का जो प्रभाव है वो प्रभाव हृदय में छोड़े ये एक बहुत बड़ी कुशलता होती है और यहाँ पर वो ही कुशलता श्री जी गोस्वामी जी कहीं प्रकट कर रहे हैं सखियों की दशा उनका एक चित्र टेनिस केच यहाँ पर खींचा जा रहा है कि बेत सखी सक्षी नाम सखियों का समूह बैठा हुआ है कोई सखी बैठी हुई है देहरी के ऊपर एंट्रेंस द्वार के ऊपर द्वार के ऊपर कोई सखी बैठ, बैठी है कोई कहीं चौतरे के ऊपर बैठ गई कोई अंतरभूमि आंगन में बैठी है विषयों कोई अकेली और कोई झुंड बना करके दो चार के झुंड में बैठी हुई हैं प्रेसी प्रेम बद्धा सबके हृदय में प्रिया के प्रेम में ही ये सब की सब बधी हुई हैं और अकृषि एक बार नहीं बार बार अनेक अनेक बार बलिष्ठो उत्कंठाया उत्थायो बलिष्ठ जो उत्कंठा है उस उत्कंठा के कारण ये बार बार उठती हैं और उठ करके श्री राधिका को अनुराहसम माने बड़ी चुपचाप रूप में समुद्वीक्ष उद्वीक्ष ये श्री राधिका को झांक झांक करके देखती हैं कि राधिका क्या कर रही हैं राधिका क्या कर रही हैं ऐसे चुपचाप देख करके रात्रिम इन्होंने रात्रि को व्यतीत किया प्रकटरा दुर्लभ का निजतेज सद विरोधा प्रणरस विलासा ना धाम सतम अवत भव राधिका मंदु भानु श्री जीघो सीपा जितने भी गण हैं उन सबों को आशीर्वाद प्रदान करें ये ब्राह्मणों का स्वभाव है आशीर्वाद देने का रूप को समझिए खूब आशीर्वाद देते हैं कि सदा हृदय अंदर स्फूर्त वह शची नंदन आशीर्वाद है श्री शचिन आपके हृदय में स्फुर्त होते रहें ये ब्राह्मणों का स्वभाव है आशीर्वाद देने का वो आदत जाति नहीं है कोई प्रणाम करता है तो बस आशीर्वाद देते ही इनका हाथ उठ जाता है आशीर्वाद देने लगते हैं तो जीव गोस्वामी जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि श्री राधिका का, का मनु भानु क्रोध रूपी सूर्य वह सप्तम अवतु भवंतम वो मनु मन्य भानु मनु मान मन्य क्रोध क्रोध रूपी सूर्य भवंतम अवतु आप सब की रक्षा करे रक्षा करे श्री किशोरी जी का वो क्रोध रूपी जो मान रूपी सूर्य वह हम सब की रक्षा करते हुए बिराजमान हो सतम अवत भवंतम राधिका का भानु हूं सदा हृदय कंदरे स्फर वश्य चिन्हन श्री निशंक जी महाराज बहुत बड़े विद्वान रहे वे वह की जगह ना कह देते थे सदा हृदय के अंदर रहे स्रतु न शची नंदन हमारे ऊपर कृपा करे वह ये तो जी गोस्वामी रूप गोस्वामी के वचन है कि आपके ऊपर कृपा करे वे पाठेद कर देते रहे न शची नंदन हमारे ऊपर श्री शची कृपा करे तो यहां पर आशीर्वाद दे रहे हैं स तम अव भवन तम तम भवंतम उन आपको राधे काका मन भानु क्रोध रूपी सूर्य अव मने रक्षा करे वो कू सूर्य कैसा है प्रकट अति विदूरा कांत वस्तुम जो कि दूर होने पर भी कांत वस्तु को प्रिय वस्तु को सामने प्रकट कर देता है मान भले हैं परंतु तो मान में चिंतन किसका हो रहा है बोले प्यारे का प्यारे दूर हैं परंतु दूर होने पर भी जो मान प्यारे का स्मरण करा देता है कितनी सुंदर बात जैसे सूर्य दूर वस्तु को जो न दिखने वाली वस्तु है उसको प्रकट कर देता है सूर्य के गुण दिखा रहे हैं ऐसे ही श्री राधिका का क्रोध भी प्यारे यद्यपि दूर हैं परंतु उनके सारे गुणों को प्रकटयति जो प्रकट कर देता है तो प्रकटयती विदूरा दूर होने पर भी दुर्लभम कांत वस्तु जो दुर्लभ कांत वस्तु है श्री कृष्ण और उनके गुण उनको जो मान प्रकट कर देता है ऐसा वो सूर्य है सूर्य जैसे प्रकट कर देता है ऐसे प्यारे के गुणों को ये मान भी प्रकट कर देता है और पृथ्वी निज तेज तद विरोधाए भूय और तद विरोधाए माने जो अंधकार है विरोधी वस्तु है उसका विरोध करने के लिए पृथ्वी अति निज तेज आ, जो अपने तेज को प्रकट करता है यहां पर विरोध कौन है बोले प्रतिपक्षागण श्री चंद्रवली जी उनके उनका विरोध करने के लिए श्री राधिका का ये मान अपने स्वरूप को सामने प्रकट कर देता है श्री श्याम सुंदर के प्रति गोपीकागों की प्रीति दो प्रकार की होती है एक प्रीति है कि प्यारे मैं तेरी हूं इसका नाम है त्वीयता भाव इसके विपरीत एक दूसरी भावना है कि प्यारे तू मेरा है इसका नाम है मदीयता भाव मदीयता भाव को ही कहते हैं मधुस्नेह त्वीयता भाव को कहते हैं घृतस्नेह घी की प्रकृति शीतल होती है घी अपने आप सुस्वादु नहीं होता है माखन में मिश्री मिलाकर के खाने पर माखन बढ़िया लगता है खाली फीका खाने में माखन का स्वाद नहीं आता है ऐसे ही श्री चंद्रावली जी की जो प्रीति है वो शांत प्रकृति है और उसमें मान अपने आप नहीं है लीलाएं अपने आप नहीं है श्याम सुंदर जिस लीला में चंद्रावली जी को प्रभुत्ेंगे चंद्रावली जी वही लीला करेंगे और इसके विपरीत बिल्कुल विपरीत वो है मदियता भाव, मदियता भाव में प्यारे मेरा है ये ये है की प्रकृति वैद्यक शास्त्र में द्रव्य शास्त्र में गर्म मानी गई है और शहद अपने आप मीठा है शहद को खाने के लिए फिर चीनी मिलाने की जरूरत नहीं है शहद में वो अपने आप ही मीठा है ऐसे ही श्री राधिका उनमें मानवी अपने आप विराजमान है और उनमें लीला भी अपने आप विराजमान है श्याम सुंदर को यह जो मदियता भाव है यह सबसे ज्यादा प्यारा है इसलिए इसको नाम दिया गया स्वपक्षा इसके विपरीत जो है बिल्कुल इसका उल्टा है इसलिए उसका नाम दे दिया गया प्रतिपक्षा अब इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य की स्थिति है उसका नाम है तटस्था श्री भद्रा जी में धन्यादि कन्यागुणों में जो श्याम सुंदर के प्रति प्रेम है उसका नाम ही है तटस्था और इनके अतिरिक्त एक भाव और है उस भाव का नाम है श्रोत पक्षा जो सबके साथ में मित्रता रखें श्री यमुना जी में जो भाव है श्यामलाजी यमुना जी, जी इनमें जो भाव है वो है श्रोत पक्षा इस प्रकार श्याम सुंदर की प्रियाए चार प्रकार की सबसे पहले मदीयता भाव सर्वोत्तम होने के कारण श्री राधिका, फिर उससे नीचे गए तो त्वरीयता भाव प्यारे मैं तेरी हूं यह चंदावली जी का भाव इसको हम कहेंगे प्रतिपक्षा फिर एक तटस्थ पक्ष कि हमें आम खाने से मतलब हमें दूसरे का विचार करने का मतलब नहीं श्याम सुंदर किससे बोल रहे हैं कहां देख रहे हैं इससे मतलब नहीं प्यारा मुझे देख रहा बस इतना मैं जानू प्यारा जाने हमें अपने से मतलब हमें दूसरे के प्यारे के एल फैल से मतलब हमें अपने अपने प्रीति से मतलब ये भाव जहां पर है उसका नाम हो गया तटस्था बोध कन्यागणों में भद्रा जी में और एक भाव है श्रुतपक्षा इस प्रकार श्री राधिका श्री श्याम सुंदर की जितनी भी सखीगण है वे सब चार भावों को धारण करके विराजमान हैं अब इसमें जो मदीय भाव है स्वपक्षा है श्री राधिका का भाव है वो ऐसा है कि पृथ्वीति निज तेज वह अपने तेज को सर्वत्र सर्वत्र प्रकट करता है और चाहती ये है श्री राधिका कि नहीं डोमिनेट ही करूं मैं ही सबके ऊपर शासन करती हुई विराजमान हूं पृथ्वीति निज तेज तब विरोध है, विरोधी जनों के ऊपर भी अपने तेज को प्रकट करती हुई भूया माने पुनः पुनः अपने तेज को प्रकट करती हुई श्री राधिका का मनु रूपी भानु माने अभिमान रूपी जो सूर्य है वह विरोध आयो श्री चंद्रावली आदि का विरोध करते हुए अपने तेज को ही भूया माने पुनः पुनः प्रकट करता है तो पृथ्वी अति निज तेज विरोध आय भूया अप्रणय रस विलासा नाय धामाधुत ये जो श्री राधिका का मान है मनु मन अभिमान ये श्री राधिका का मनु भाव यह क्रोध भाव यह क्रोध भाव ऐसा है कि प्रणय रस विलास आमनाय प्रणय रस का जो विलास उसका आमनाय माने वेद होकर के विराजमान है आमनाय कहते हैं वेद को वेद के किसी संप्रदाय का नाम आम नाय वेद की किसी शाखा वेद की किसी पद्धति उसका नाम है आम तो आमनाय माने वेद तो प्रणय रस बिलास का जो शास्त्र है उस शास्त्र का ये अद्भुत धाम होकर के अद्भुत तेज होकर के विराजमान है प्रणय रस विलास नाय प्रणय रस के विलास का आमनाय माने निर्णायक शास्त्र उनके मार्ग को यह प्रस्तुत करने वाला है प्रणय रस बिलास आमनाय धाम प्रणय रस के विलास का जो शास्त्र है उसके तेज को जो प्रकट करने वाला है कौन मनु मन्यु माने श्री का अभिमान या क्रोध राधिका का मान अभिमान कहें क्रोध कहें मान कहें सब एक चीज है यहां पर प्रसंग बोई है श्री राधिका का जो मन्यू है जो क्रोध है जो मान है वह प्रेम रस के विलास के शास्त्र का तेज रूप है उस तेज को प्रकट करने वाला है अद्भुतो यह जो अद्भुत होकर के विराजमान है ऐसा धाम होकर के विराज धाम माने तेज धाम शब्द के चार अर्थ कई बार बता चुके हैं दे प्रभाव ये धाम के चार अर्थ हैं तो जो प्रभाव रूप होकर के विराजमान धाम माने प्रियालाल का श्री धाम प्रियालाल का शरीर है प्रियालाल का गेह माने घर है ट्विट माने उनका तेज है और उनका प्रभाव है तो देह गेह ट्विट और प्रभाव ट्विट माने प्रकाश और प्रभाव माने उसकी महिमा चारों अर्थों में धाम शब्द का प्रयोग होता है तो प्रणय रस बिलासा नाये धामा प्रणय रस का जो विलास उसके शास्त्र का यह प्रमुख तेज शास्त्र का अर्थ सी सीधा अर्थ होगा शास्त्र का तेज क्या है शास्त्र का अर्थ शास्त्र का प्रभाव उस प्रभाव को प्रकट करने वाला जो क्रोध है अद्भुत यह ऐसा श्री राधिका का वह क्रोध हम सब भक्तगणों की रक्षा करते हुए विराजमान हो सतम अवतु भवंतम वो तम भवंतम ऐसे श्री राधिका का अनुगत्र ग्रहण करने वाले आप सब भक्तगणों का कल्याण करते हुए वो श्री राधिका का क्रोध विराजमान हो पुनः तो सुन ले राधिका का क्रोध एक सूर्य के समान है सूर्य जैसे सुदूर वस्तु को भी दुर्लभ वस्तु को भी प्रिय वस्तु को भी सामने प्रकट कर देता है अंधेरे में वस्तु दूर हो जाती है दुर्लभ हो जाती है प्रिय वस्तु दिखती नहीं है परंतु सूर्य के उदय होने पर प्रिय वस्तु सुलभ हो जाती है वह दूर नहीं रहती है आंखों के अक्षगोचर हो जाती है ऐसे ही श्री कृष्ण का राधिका का क्रोध कृष्ण को भी श्री राधिका के नयनों के सामने सदा निकट कर देता है प्रकट कर देता है और पृथ्वी भूय जो भानु है वह जैसे विरोध रात्रि उस रात्रि के ऊपर भी अपना प्रभाव दिखा करके रात्रि को भी दूर कर देता है इसी प्रकार श्री राधिका का क्रोध वह भी चंद्रावली जी को दूर करके अपने प्रभाव को प्रकट कर देता है तो प्रस, विस्तार पृथ्वती धातु है तो जो अपने तेज का विस्तार करता है, है, माने विरोधी जनों के ऊपर अपने प्रभाव को प्रकट करता है और प्रणय रस बिल नाय धाम जो प्रणय रस के वेद का प्रभाव हो करके विराजमान है अर्थात जिस क्रोध से ही प्रेम रस का शास्त्र अत्यंत अत्यंत अर्थ अत्यंत अत्यंत प्रकट होता है प्रणय रस के अमनाय को प्रकट करने वाला है अमनाय माने वेद की शाखा वेद की धारा जो प्रणय रूपी वेद की धारा के धारा को प्रकट करने वाला है मान उस संप्रदाय को प्रकट करने वाला है जैसे वेद से सारे संप्रदाय निकले ऐसे प्रणय रस का संप्रदाय इस क्रोध से ही प्रकट हुआ है वह बलिहारी कितना सुंदर ये बहुत सार्थक प्रयोग तो प्रणय रस आमनाए प्रणय रस की जो संप्रदाय धारा है वो जिस क्रोध से प्रकट हुई सम भवन तम वह क्रोध आप सबकी रक्षा करें रूपक अलंकार का बड़ा सुंदर प्रयोग और यहां पर जो सांग रूपक है उस सांग रूपक का सुंदर प्रयोग किया गया है सूर्य रूपी न, क्रोध रूपी जो सूर्य है वह अपने प्रभाव को कैसे प्रकट करते हुए विराजमान सूर्य के जो भी गुण हैं वे सब क्रोध में भी प्राप्त हो रहे हैं और अंत में उल्लास की समाप्ति पर <coughs> यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं कि निखिल जन कुयम मृपापूर्ण चेता नृचरण सरोज प्रांत देशे प्रणीय निखिल भजन पदव्या रूपम भूरशो रूपम कृष्ण देवम निशेवे मैं उन महित रूपम विस्तृत रूप वाले श्री कृष्ण चंद्र की वंदना कर रहा हूं यहां पर गुरु और श्री कृष्ण इन दोनों को एक करके माना शास्त्र ये कहते हैं कि यथा देवे देहे तथा देवे यथा देवे तथा, तथा गुर यथा दे जैसे हम अपने लिए कोई चीज को पसंद करते हैं वैसे ही ठाकुर की सेवा में भी तद्बत भाव रखते हुए हमें ठाकुर को भी वो वस्तुएं समर्पित करनी चाहिए भाई सर्दी के दिन है तो हम जैसे हीटर जला करके बैठते हैं ठाकुर तो जी के हीटर लगाओ तो यथा दे तथा देवे जैसे शरीर के लिए पसंद किया जो चीज वैसे ही देव के लिए और यथा देवे तथा गौरव जैसे देवता के लिए इसी प्रकार श्री गुरु को भी वो वस्तु समर्पित करनी चाहिए यथा देहे तथा देवे यथा देवे तथा गुरु इस प्रकार से जो वस्तु है उन वस्तुओं को समर्पित करते हुए विराजमान होना चाहिए देव और गुरु इन दोनों में अंतर नहीं है जो गुरु है वे ही कृष्ण हैं जो कृष्ण है वे ही गुरु हैं तो गुरु कृष्ण इनकी एक का विचार करते हुए कृष्ण की वंदना कर रहे हैं और श्लेष में गुरु जी की भी वंदना श्री रूप गोस्वामी जी की भी वंदना कर रहे हैं और रूप गोस्वामी की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि निखिल जन कुपुयम बोल भाई एहो हरे मोसों बिगारन को तोसों सो न सवार को मोहे तोये परी हो बिगाड़ने तो वाले हैं अब जो व्यक्ति बिगाड़ने वाला है उसका एक कर्तव्य हो जाता है कि वो किसी सुधारने वाले को अपने साथ में जरूर रखे नहीं तो उसके काम बिगाड़ते ही रहेंगे इसलिए हम तो बस बिगाड़ने बिगाड़ने वाले हैं इसलिए अपने हमारा काम बिगाड़ने का श्री गुरु जी को पहले ही वंदना करने के लिए करके प्रवचन करने के लिए बैठे कथा श्रवण करने के लिए बैठे कि मारे हम तो बिगाड़ने वाले हैं आ, हम बिगाड़े है। आपका काम यह है कि आप सुधारते रहो हम तो बिगाड़ेंगे तो ने बिगाड़न को और तो सो न को तुम्हारे समान कोई संवारने वाला नहीं है मोहे तोय पड़ी होड़ हमारी तुम्हारी दोनों की होड़ हो गई है कि कौन ज्यादा बिगाड़े और कौन देखे सुधारे हम तो बिगाड़ेंगे बिगाड़ेंगे ये होड़ हो रही है कौन धो हारे कौन जो जीत जीते पर बदी न छोड़ कौन जीतेगा कौन हारेगा ठीक है भाई हम हार भी गए तो हार के मनने का मतलब ये थोड़ी है कि फिर बिगाड़ना करना छोड़ देंगे बदी न छोड़ जो बद गई है हमारे तुम्हारे बीच में उसको छोड़ने वाले नहीं है हम तो फिर भी बिगाड़ेंगे तुम्हारा काम चालू रहेगा चालू रहेगा स्वामी जी का बड़ा सुंदर पद है श्री स्वामी हरिदास जी का ए वो हरि मोसो बिगाड़न को तो सोन को तो ही मोही पड़ी हो कौन धो जीते है, कौन धो हारे पर बदी नहीं छोड़ हरदास के स्वामी श्यामा बिहारी बदी न छोड़ उसमें पीछे तो कहती है कि हमारी तुम्हारी जो बदगई है वो बदी को हम छोड़ने वाले नहीं हैं तो यहां पर वही बात है कि हम तो कैसे हैं श्री जि गोस्वामी जी परम विनम्रता में कह रहे हैं वैष्णवोचित जो परम दीनता है उसको धारण करके कह रहे हैं कि निखिल जन कुपुयम मैं तो निखिलजन सब लोगों के द्वारा कुपुई माने अत्यंत अत्यंत निंदनीय कुपुई कहते हैं निंदनीय को निंदा का बुराइयों का पुर हूं पुह कहते हैं पुर को पुह या पुर एक ही है पुह से ही पुर शब्द बना है। तो कुपुयम मैं तो सारी निंदा का घर हूं निवास हूं पर मुझे भी कृपा चेता जो श्री कृष्ण अत्यंत हैं चरण प्रांत देशे है हम तो कहां पड़े हुए थे? उन श्री कृष्ण ने कृपा करके अपने चरण कमल प्रदेश में प्रणीयों मुझे खींच करके ले आए और मुझे यहां वृंदावन में अपने चरणों में रख दिया वृंदावन में जब निवास करे तो ये मन में विचार करे कि श्री किशोरी जी कितनी कृपा कर रही हैं कि मुझे अपने चरणों में निवास दिया वृंदावन में जितने दिन निवास मिले जितने क्षण निवास मिले उस समय यह विचार करना चाहिए कि श्री किशोरी जी ने मुझे अपने चरणों में कहीं पटक रखा है मुझे अपने चरणों में स्थान दिया हुआ है ये विचार करे। तो करें। तो वही विचार कर रहे हैं कि निज चरण सरोज प्रांत देशे प्रणियों अपने चरण कमलों के निकट के स्थान पर श्री जिन कृष्ण ने निणी हो माने मुझे यहां लाए और रखा निज भजन पदव्या वर्तित और यहां पर रखा ही नहीं रखने के लिए तो में मछली कछुआ भी पड़े हुए हैं तो थोड़ा सांतर है रहने रहने में रहना भी बड़ा श्रेष्ठ वो भी बंधनी नहीं है वो भी परम श्रेष्ठ है परंतु तो, रहते हुए भी यदि श्री प्रियालाल के प्रति चरणों में भावना हो भावपूर्वक निवास किया जाए तो उस रहने की महिमा भी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी सामान्य जो फिजिकली रहना है वो भी परम बंधनी परंतु तो, भावपूर्वक जो रहना है संबंध ज्ञानपूर्वक रहना उसका तो फिर कहना ही क्या वो तो भी नहीं है तो निज भजन पदव्यावर्तियत जिन्होंने मुझे अपने भजन के मार्ग में व्यावर्तियत लगा दिया उन कृष्ण की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं अपने भजन के मार्ग में मुझे लगा दिया नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो वृंदावन में रह रहे हैं और यहां पर आकर के भी व्यापार कर रहे हैं यहां पर भी राजनीति कर रहे हैं तो वो भी ऐसा भी ऐसे भी लोग होंगे परंतु उसके अपेक्षा जहां सेवा करने का स्वसर प्राप्त हो उसका क्या कहना तो निज भजन पद अपने भजन के मार्ग में व्यावर्तियत जिन्होंने मुझे लौटा करके लगाया भू रो एक बार नहीं बार बार मैं तो यहां से भाग रहा था है यहां जाओं, वहां जाओं। पंत लोटा -लोटा करके जिन्होंने अपने चरणारिंद में मुझे लगाया तम यह महित रूपम उन महान महिमाशाली सौंदर्य वाले रूप वाले रूप, रूप रूपम जो जीव को स्वरूप का दान करने वाले हैं उन श्री कृष्ण की मैं वंदना कर रहा हूं और रूपम के मेत रूपम कह करके रूप गोस्वामी जी की भी वंदना कर रहे हैं गुरु जी की और कृष्ण की दोनों की वंदना एक साथ कर रहे हैं उन मेहत रूपम परम महिमाशाली रूप वाले कृष्ण देवम शिशेवे श्री कृष्ण देव उन कृष्ण कृष्णदेव की ही मैं आश्रय ग्रहण करता हूं और कृष्णदेव के साथ साथ श्री मेहतरूप रूप गोस्वामी जी की भी वंदना करता हूँ रूप का अर्थ ही है रूपी जो प्रदान करे दिखा दे उसका नाम रूप जो कृष्ण को दिखा दे प्रेम तत्व को दिखा दे उनका नाम रूप तो रूप गोस्वामी वास्तव में रूप होकर के ही विराजमान है तो तम मिहित रूपम कृष्णदेव भजे मो उन मिहित रूप कृष्णदेव उनका ही मैं भजन कर रहा हूं दोबारा सुन लें निखिल जन कुपुयम मैं तो संपूर्ण मनुष्यों में कुपुमाने अत्यंत अत्यंत निंदित था पांत मान परेता ऐसे मुझे भी कृपा पूर्ण चित्त होकर के निज चरण सरोज प्रांत देशे अपने चरण कमल के निकट स्थान पर प्रणीय जिन्होंने यहां पर खींच करके लाए और निज भजन, भजन पद व्या अपने निज भजन पद निज भजन के मार्ग में व्यावर्त मुझे लौटा करके जिन्होंने लगा दिया तम इह मेत रूपम उन अनंत अनंत स्वरूप वाले श्री रूप गोस्वामी जी के अथवा महान सौंदर्यशाली श्री कृष्ण देव उन कृष्ण देवी की मैं वंदना कर रहा हूं अथवा कृष्ण रूप ही कृष्ण के देवरूप कृष्ण रूप ही जो रूप श्री रूप हैं उनकी मैं वंदना कर रहा हूं गुरुदेव कृष्ण के ही स्वरूप हैं सर्वदा सर्वदा साधक को यही मानना चाहिए कि श्री कृष्ण ने मेरे सरी के संसार भाव में भटकते हुए जीव के ऊपर कृपा करने का जरूर विचार किया होगा और उनकी कृपा के कारण उन्होंने अपनी कोई एक शक्ति इस जीव के ऊपर कल्याण करने के लिए किसी व्यक्ति में स्थापित कर दी और उन श्रीमद गुरुदेव को मेरे गुरुदेव को मुझसे भिड़ा दिया जैसे ही श्री गुरुदेव मुझे मिले श्री कृष्ण ने गुरुदेव के माध्यम से मेरे ऊपर पूरी तरह से कृपा कर दी मेरे लिए मेरे गुरु साक्षात कृष्ण हैं यद्यप अमार गुरु चैतन्य दास तथापि अमार मोते ताहर प्रकाश श्री कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं नित्यान प्रभु की महिमा में यद्यप अमार गुरु चैतन्य दास मेरे जो गुरु हैं श्री नित्यान प्रभु ने मुझे आदेश प्रदान किया चैतन्य श्रता मत लिखते समय के अहे कृष्णदास मन नकोर संशय वृंदावन जाह सर्वसिद्धि अरे कृष्णदास मन में संदेह करने की जरूरत नहीं है जल्दी से वृंदावन जाओ वहां तुमको सर्वसिद्धि होगी तो कोई नित्यानंद प्रभु से पूछे तो नित्यानंद कहेंगे कि मैं तो कृष्ण का दास हूं तो यद्यपि अमार गुरु चैतन्य दास नित्यानंद प्रभु अपने आप को श्री चैतन्य का दास मानते हैं परंत तो मेरी दृष्टि में कविराज गोस्वामी कह रहे हैं अमानवते ताहर प्रकाश श्री नित्यानंद और श्री चैतन्य इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है वे मेरे लिए श्री चैतन्य ही है एक आदर्श उपस्थित किया एक रास्ता हम लोगों को दिखाया कि हम भी अपने गुरु को बिना इस बात का विचार किए हुए कि हमारे गुरु पढ़े हैं कि नहीं वे कितने शिक्षित हैं क्या है क्या नहीं है इन सब विचारों को दीक्षा ग्रहण करने के पहले भले सोचा जाए जब दीक्षा ग्रहण कर ली ये सिर श्री गुरुदेव के श्री में बेच दिया तब फिर ये विचार करने की अपराध करने की जरूरत नहीं है उस समय अपने गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ साक्षात कृष्ण ही मानना चाहिए बिना इस बात का विचार किए हुए कोई कहे कि तुम्हारे गुरु में ये दोष है भैया हमारे हाथ जोड़े हमारे सामने मत के तेरे हाथ जोड़े हमारे सामने यह सब व्याख्या करने की जरूरत नहीं है हमारी जो निष्ठा है उसको वहां रहने दे हमारे लिए श्री कृष्ण जरूर निस्संदेह श्री कृष्ण ने मेरे ऊपर कृपा करने के लिए मुझे जिनसे बिड़ाया उनमें पूरी अपनी शक्ति स्थापित की होगी और स्थापित करने के बाद में उन्होंने मेरे ऊपर कृपा कर दी इस तरह से अपने आप को सर्वदा बचा करके जाना चाहिए यह शासक का कहीं भजन में भजन मार्ग में कर्तव्य इसलिए उस झमेले में पढ़ना कि गुरु में यह दोष है और अब हम करें अब गुरु बदलने दें कि क्या करें यह सब झमेले में जो उलझन है उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल कि, किसी किसी उलझन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने गुरु को साक्षात भगवत स्वरूप मानते हुए श्री कृष्ण कृपा की ओर दृष्टि रखनी है हमें लिफाफे की ओर दृष्टि नहीं रखनी है उसके मजमून की ओर उसका जो मजमून है उसकी ओर दृष्टि रखनी है उसका जो मूल तत्व है कृपा तत्व उसकी ओर दृष्टि रखनी है हमें उसके बाहरी जो स्वरूप है उस बाहरी स्वरूप की ओर दृष्टि नहीं रखनी चाहिए ये ही प्रशस्त मार्ग है, निसंदेह यही कल्याण करने वाला मार्ग है, इस प्रकार ये उन्मन्य राधिका राधिका का उन्मनी दशा हो गई राधिका की व्याकुल दशा हो गई उन्मनी दशा हो गई है ये उन्मनी दशा कैसे वे निराश और निर्वेद की दशा को प्राप्त करके विराजमान है इसका यहां पर वर्णन किया गया अब आगे श्री वृंदादूती आएंगी और उस प्रसंग को कल्ली प्रारंभ करेंगे वृंदादूती जैसे आएंगे और वृंदादूती जैसे सब सखी गणों को धैर्य प्रदान करेंगी श्री राधिका के मान को मनाने का प्रयत्न करेंगी इसका वर्णन करेंगे श्री वृंदा हैं श्याम सुंदर की तरफ से भेजने आने वाली दूती श्री नांदी मुखी है ये राधिका की ओर से श्याम सुंदर के पास में जाने वाली जो दूती हैं वे नांदी हैं। लीला में अष्टकालीन लीला के स्मरण में श्री नांदी मुखी यह विशेष रूप से श्री राधिका की ओर से दौत्य करने वाली है और श्री बृंदा जी ये कृष्ण की ओर से दूत करने वाली हैं अब करेंगी तो दोनों दोनों जगह ये उनके पास में जाएंगी फिर वे उनके पास में आएंगे दोनों दोनों जगह जाएंगे एक दोनों जगह ही जाएंगे परंतु तो एक विशेष रूप से कृष्ण की दूती हैं ब्रंदा हैं कृष्ण की दूती और श्री नांदी मुखी जी वो श्री राधिका की दूती है राधिका की दूती का वर्णन कर दिया कि श्री राधिका के पास में आ रही हैं वो कह रही हैं कि और श्री राधिका ने कहा कि अब शाम कैसे मिले और नाभ्य कह रही हैं कि मैं तुम्हारे संदेश को लेकर के अब कृष्ण के पास में जा रही हूँ यशोदा जी के पास में भी जाऊंगी और श्री राधिका को धैर्य देती हुई विराजमान अब ये शिव वृंदा जी श्री प्रिया के मान को मनाती हुई यहाँ पर जैसे विराजमान होंगे उस चरित्र का आगे वर्णन करेंगे बोलो शुरू बिहारी लाल की जय निताय गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल श्री गो राधा रमन गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय नाय गौर हरि ये ये जय जय श्राम